महाभारत शांति शांतिपर्व ऋनति तमोध्याय वादेजी के द्वारा राजोचित वर्ताव का वर्णन वाद देवाच प्रणयते दुर्बले बलबत्म वृत्ति मुपजीवती ये भविन्द तदन्वया वामदेव जी कहते हैं राजन जिस राज्य में अत्यंत बलवान राजा दुर्बल प्रजा पर अधर्म या अत्याचार करने लगता है वहां उसके अनचर भी उसी बर्ताव को अपने जीविका का साधन बना लेते हैं राजा अनुवर्तन तेतम पापा भी प्रवर्तकम अवधि मनुष्य त क्षिप्रम राष्ट्र विनश्यति वे उस पाप प्रवर्तक राजा का ही अनुसरण करते हैं अतः उदंड मनुष्यों से भरा हुआ वह राष्ट्र शीघ हो जाता है यद्त मुपजीवंते प्रकृतिस्थस मानवा तदेव विषमस्थस न मृष्यते अच्छी अवस्था में रहने पर मनुष्य के जिस बर्ताव का दूसरे लोग भी आश्रय लेते हैं संकट में पड़ जाने पर उसी मनुष्य के उसी बर्ताव को उसके स्वजन भी नहीं सहन करते हैं साहस प्रकृति यंचित दुलबणमाचरेत अशास्त्र लक्षणों राजा क्षिप्रम एवं दुस्साहसी प्रकृति वाला जो राजा जहाँ कुछ उदंडतापूर्ण बर्ताव करता है वहां शास्त्रोक्त मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है यो अत्यंताचरिता मृत्यु क्षत्रियो नुवर्तते जितान आम अजिता क्षत्रधर्माद जो क्षत्रिय राज्य में रहने वाले विजित या अभिजित मनुष्यों के अत्यंत आचरण में लाई भी वृत्ति का अनुवर्तन नहीं करता अर्थात उन लोगों को अपने परंपरागत आचार विचार का पालन नहीं करने देता वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है द्विंतल्याण गृहत्व नृपतिमृढ़ यो न्षत्र धर्माद यदि कोई राजा पहले का उपकारी हो और किसी कारणवश वर्तमान काल में द्वेष करने लगा हो तो उस समय जो भोपाल उसे युद्ध में बंदी बनाकर द्वेषवश उसका सम्मान नहीं करता वह भी क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है राजा महापदे प्रियो भवती भूतान आम विभ्रश्यते राजा यदि समर्थ हो तो उत्तम सुख का अनुभव करे और करावे तथा आपत्ति में पड़ जाए तो उसके निवारण का प्रयत्न करे ऐसा करने से वह सब प्राणियों का प्रिय होता है और कभी लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता अप्रियमजस्य अप्रिय कुत भूयस्तम चरेत निय यो प्रिय प्रियमा राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है मृथावादम परिहरेत कुयात् प्रियमयाचित न कामान न च्रम्मा देशा धर्म मुस्तृजत मिथ्या भाषण करना छोड़ दे बिना याचना या प्रार्थना किए ही दूसरों का प्रिय करे, किसी कामना से क्रोध से तथा द्वेष से भी धर्म का त्याग न करे, करें अमाजय भर्तेत नम त्यजेदुध दम धर्म च शीलम चत्र धर्म प्रजाही नापत्रेत प्रश्न सुना विभाव्या गिर सृजयेत न चासु ये त, तथा संग्रहीयते पर विद्वान राजा छल कपट छोड़कर ही बर्ताव करे सत्य को कभी न छोड़े धर्मांचरण सुशीलता क्षत्रिय हित का कभी परित्याग न करे यदि कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करे बिना विचारे कोई बात मुंह से न निकाले किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी की निंदा न करे ऐसा बर्ताव करने से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है प्रियणा संद अप्रिय न चवरेत न तप्यदर्थक प्रजा हितम अनुस्मरण यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाए तो अत्यंत चिंता न करे यदि आर्थिक संकट आ पड़े तो प्रजा के हित का चिंतन करते हुए तनिक भी संतप्त न हो यह प्रियम कुरुते नि वसुधाधिप तस्य न च सिद्ध्य श्रिया जो भूपाल अपने गुणों से सदा सबका प्रिय करता है उसके सभी कर्म सफल होते हैं और संपत्ति कभी उसका साथ नहीं छोड़ती नृवत्त प्रतिकूलेशनमु्रिय भक्त भजे नृपति सदमा राजा सदा सावधान रहकर अपने उस सेवक को हर तरह से अपनावे जो प्रतिकूल कार्यों से अलग रहता हो और राजा का निरंतर प्रिय करने में ही संलग्न हो अप्रकृ अप्रकृेन्द्रियम ग्रामम अत्यंतागतम शुचिम सप्तम चुरक्तम चान चा महति कर्महरी जो बड़े बड़े काम हो उन पर जितेंद्रिय अत्यंत अनुगत पवित्र आचार विचार वाले शक्तिशाली और अनुरक्त पुरुष को नियुक्त करे एवं गुण युक्त यो अनुजत भूमिपम भरतुरथ स्वत्तम निधर्थ कर्मी इसी प्रकार जिसमें भी सब गुण मौजूद हो जो राजा को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए सतत सावधान रहता हो उसको धन की व्यवस्था के कार्य में लगावे मूढ़ मैंद्रियकम लुब्धम अन्य चरित चम अनोपम तो सिंघम दुर्बुद्धिम अबहूश्रुतम तत्वोदत्तम मध्यरतम द्यूत स्त्री मृगया परम कार्य महत युंजानो इंद्रपति ख इंद्रोल लोभी दुराचारी कपटी हिंसक दुर्बुद्धि अनेक शास्त्रों के ज्ञान से शून्य उच्च भावना से रहित शराबी जुआरी स्त्रीलम्पट और मृग्याशक्त पुरुष को जो राजा महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त करता है वह लक्ष्मी से हीन हो जाता है रक्षितात्मा चो राजा रक्षा युरक्षति प्रजाच तस् वर्धन ते ध्रुव च महदस्ते जो नरेश अपने शरीर की रक्षा करके रक्षि पुरुषों की भी सदा रक्षा करता है उसकी प्रजा अभ्युदयशील होती है और वह राजा भी निश्चय ही महान फल का भागी होता है ये केचिद भूमिपते सर्वास्थान ृद्भिरानिख्यात ते, तेन राजाच्य ते जो राजा अपने प्रसिद्ध सुहित के द्वारा गुप्त रूप से समस्त भूपतियों की अवस्था का निरीक्षण करता है वह अपने इस बर्ताव के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है अपकृत्य बलस्थस्या दूरस्थ स्मृति न सेना भी पतन रेते निपतंती प्रमाध्यत किसी बलवान शत्रु का अपकार करके हम दूर जाकर रहेंगे ऐसा समझ निश्चिंत नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे बाज पक्षी झपटा मारता है उसी प्रकार ये दूरथ शत्रु भी असावधानी की अवस्था में टूट पड़ते हैं चतुष्टात्मा विदि बल अबान नलभत्तरा राजा अपने को दृढ़ मूल अर्थात अपनी राजधानी को सुरक्षित करके विरोधी लोगों को दूर रखकर अपनी शक्ति को समझ ले फिर अपने से दुर्बल शत्रु पर ही आक्रमण करें जो अपने से प्रबल हो उन पर आक्रमण न करे विक्रमेण महिम लब्धवा प्रजाधर्मेण पाल आहवे निधनम धर्म पराक्रम से इस पृथ्वी को प्राप्त करके धर्म प्राण राजा अपने प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करे तथा युद्ध में शत्रुओं का संहार कर डाले मरणातम सर्व देह किंचन तस्मात धर्म स्थित हो राजा प्रजा धर्मेण पाल राजन इस जगत के सभी पदार्थ अंत में नष्ट होने वाले हैं यहाँ कोई भी वस्तु निरोग या अविनाशी नहीं है इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर प्रजा का धर्म के अनुसार ही पालन करना चाहिए रक्षा अधिकरण युद्धम तथा धर्माशासनम मंत्रचिंता सुखम काले पंचभिर्वर्धते मही रक्षा के स्थान दुर्ग आदि युद्ध धर्म के अनुसार राज्य का शासन मंत्रचितन तथा यथा समय सबको सुख प्रदान करना इन पांचों के द्वारा राज्य की वृद्धि होती है एकता यस्य स राजा राज सतम सततम वर्तमान राजा राजा दत्ते जिसकी ये सब बातें गुप्त या सुरक्षित रहती है वह राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है इनके पालन में सदा संलग्न रहने वाला नरेश इस पृथ्वी की रक्षा कर सकता है सुव प्रतिष्ठाप्य राजा भुंगते चिरम एक ही पुरुष इन सभी बातों पर सदा ध्यान नहीं रख सकता इसलिए इन सबका भार सुयोग्य अधिकारियों को सौंप राजा चिरकाल तक इस भूतल का राज्य भोग करता है असत्यक्तम अनसं असंतक्तम मनुष्यम जो पुरुष दानशील सबके लिए सम्यक विभाग पूर्वक आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने वाला मृदुल स्वभाव शुद्ध आचार विचार वाला तथा मनुष्यों का त्याग न करने वाला होता है उसी को लोग राजा बनाते हैं यस्तु ने यस्तुश्वा ज्ञानम तत्प्रतिपद्यते आत्मनोमत मुत्ज्य तम लोगों जो कल्याणकारी उपदेश सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़ उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है उसके पीछे यह सारा जगत चलता है योर्थ काम से वचनम श्रिणती प्रतिकूला चरिता जिता च छत्र जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने ही प्रयोजन की सिद्धि चाहने वाली सुहित की बात नहीं सहन करता और अपने अर्थ सिद्धि की विरोधी वचनों को भी सुनता है सदा अनमनासा रहता है जो बुद्ध शिष्ट परिषद द्वारा आचरण में लाए हुए बर्ताव का सदा सेवन नहीं करता एवं पराजित या अपराजित व्यक्तियों को उनके परंपरागत आचार का पालन नहीं करने देता वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है निगृहीताच स्त्रीभ्य विशेषता पर्वता दुर्गा हस्तिनो स्वातरिश्रिपा एक निुक्त सन् रक्षेदात्म जिसको कभी कैद किया गया हो ऐसे मंत्र से विशेषतः स्त्रियों से विषम पर्वत से दुर्गम स्थान से तथा हाथी घोड़े और सर्प से सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्षा करे मुख्यान मात्यान यो हिवान्न हेनाते प्रियान स वै व्यासन माद्य गाध मत न जो प्रधान मंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के मनुष्यों को अपना प्रिय बनाता है वह संकट के घोर समुद्र में पड़कर पीड़ित हो कहीं आश्रय नहीं पाता है यह कल्याण गुणान ज्ञाति प्रद्वेशान भूभूषती धृढ़ क्रोध समृत्योर वशतोन्तिके जो द्वेष व कल्याणकारी गुण वाले अपने सजाती बंधुओं एवं कुटुम्बीय जनों का सम्मान नहीं करता जिसका चित्त चंचल है तथा जो क्रोध को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने वाला है वह वा सदा मृत्यु के समीप निवास करता है अथ यो गुण सम्पन्ना हृदय से प्रियान अभी प्रिय जो राजा हृदय को प्रिय लगने वाले न होने पर भी गुणवान पुरुषों को प्रीतिजनक बर्ताव द्वारा अपने वश में कर लेता है वह दीर्घ काल तक यशस्वी बना रहता है न काले प्रणय दर्थान ना प्रिय जातु सज्जर हेतर प्रिय नाते भृतम तो युजारो करम भड़ी राजा को चाहिए कि वह असमय में कर लगाकर धन संग्रह की चेष्टा न करे कोई अप्रिय कार्य हो जाने पर कभी चिंता की आग में न जले और प्रिय कार्य बन जाने पर अत्यंत हर्ष से फूल न उठे और अपने शरीर को निरोग बनाए रखने के कार्य में तत्पर रहे केवानुरक्ता वानुरक्ता राजा न मध्यस्थ दोषा के चय नित्यम विचित इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं कौन भय के कारण मेरा आश्रय लिए हुए हैं इनमें से कौन मध्यस्थ है और कौन कौन नरेश मेरे शत्रु बने हुए हैं न जातु बलवान भूतः दुर्बले विश्वसें क्वचे भारुण्ड सदृशाह निपतंते प्रमाद्यतः राजा स्वयं बलवान होकर भी कभी अपने दुर्बल शत्रु का विश्वास न करे क्योंकि ये असावधानी की दशा में बाज पक्षी की तरह झपट्टा मारते हैं अपी सर्वगुण युक्त भरता प्रिवादिनम् पापा जो अभिद्रोहति मनुष्य अपने सर्वगुण संपन्न और सर्वदा प्रिय वचन बोलने वाले स्वामी से भी अकार करता है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए एवं राजोपनिषदा मनुष्य विशेष युक्त हंसे शत्रु नुतमान पुत्र राजा ययाति मात्र के हित में तत्पर हो इस राजोपनिषद का वर्णन किया है जो इसमें निष्ठा रखकर इसके अनुसार चलता है वह बड़े बड़े शत्रुओं का विनाश कर डालता है इस श्री महाभारती शांति परवी राजधर्मानुशासन पराम त्रिनवति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्माुशासन पर्व में वामदेव गीता विषयक तिरानबेवा अध्याय पूरा हुआ